दोस्तों अब हम आज का ये कार्यक्रम शुरू करते हैं मैं सभी श्रोता और दर्शक साथियों से आग्रह करूँगा कि वो सामने आकर गिरा जाए इस पूरी सेमिनार के बारे में सबसे पहले इनटैक की संयोजक श्रीमती माया राम आपको परिचय देंगी। वो इनटैक के बारे में ये हमारी दो दिन की जो सेमिनार आयोजित हो रही है इसके बारे में यहाँ के लोक के बारे में और हमारे जो मुजस् मेहमान गीत लोक संगीत लोक जीवन के जो लोक मरमज्ञ हैं वो पधारे हैं उन सभी के बारे में आपको बतलाएँ श्रीमती शर्मा आदरणीय कोमल कुठारी जी निरंजन महावर जी कपिल तिवारी जी मनोहर जी डॉ. राजेंद्र जोशी डॉक्टर जगदीश शर्मा तथा हमारे सेमिनार विवाद की मौखिक परंपरा मैं सभी भाग लेने वालों सदस्यों का आप सबका इंटैक्स इंटैक्र से हम हार्दिक स्वागत करते हैं इंटैक् अर्थात भारतीय सांस्कृतिक निधि की स्थापना हमने अलवर में इस वर्ष की शुरुआत में की थी हमने कई योजनाएं हाथ में ली हैं जैसे कि किला का जो क्षेत्र है बाला किला का जहां पर एक बहुत ही घना जंगल है इसको हम एक आरक्षित सेंचुरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं साथ ही साथ हम ये प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर अधिक जानवरों को लाया जा सके जैसे कि बार्किंग डियर, चूटर इत्यादि जिससे कि अलवर के निवासी बहुत कम खर्चा कर, कर करके इस क्षेत्र की सैर कर सकें इस तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण वन जो है इसको हम कटाई कटने से रोक सकते हैं यदि आप कभी अलवर के म्यूज़ियम में फमारे होंगे तो आपने शायद होगा कि कई मूर्तियां जो हैं छत पे पड़ी हुई हैं खुले में ये जो मूर्तियां हैं खुदाई में निकली हैं की खुदाई में नीलकंठ की खुदाई में इत्यादि हमारा ही प्रयास है इन में कि हम फतेह गुंबज में एक जो खुदाई की सामग्री निकली है और मूर्तियां हैं इनका एक म्यूज़ियम स्थापित करें अभी हाल में ही हमारे सदस्यों ने अलवर में पर्यावरण के विकास के लिए कई प्रोजेक्ट्स का निर्माण किया है इसके आधार पर हम एक संगठित रिपोर्ट बना रहे हैं जो कि हम राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगे इसके साथ अलावा इंटैक्ट जो है मैनिस्ट्र हस्तलिखित ग्रंथों पेंटिंग इमारतों इमारतों से भी संबंधित है इससे संबंधित हम काम कर रहे हैं साथ ही साथ हम जीवित संस्कृति से भी में के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं पिछले बार सितंबर में सुगंधा की ओर से हमने अलवर की लोक कला के क्षेत्र में काम करना शुरू किया था और इसके पश्चात अक्टूबर में रावण देवरा में हमने एक दो दिन का उत्सव किया था जिसमें पहली बार जो है अलवर की लोक गायकी का एक बहुत ही विस्तृत रूप प्रस्तुत किया था इसके पश्चात हमने ये देखा कि एक बहुत ही चेतना का सा जागरण हुआ है इस ज़िले के लोक कलाकारों में दीक्षित जी ने बहुत ही निकट रूप से इन इन कलाकारों के साथ काम किया है ये दिखाने की कोशिश बताने की कोशिश की है कि, कि किस प्रकार हम परंपरागत यंत्रों को अपनाएं पुनः अपनाएं और किस प्रकार जो है जो इनकी वेशभूषा है कलाकारों की इसको भी परम्परागत जो है इस परम्परागत ही रखें इन से हमारा ये प्रयास है कि हम लोक कलाकारों से कांटेक्ट बनाए रखें इनकी कला का प्रदर्शन करें और साथ ही साथ इसको नष्ट होने से बचाएं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य जो अभी हाल में ही कम्प्लीट हुआ है सुरगंधा ने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी रावण देवरा के कार्यक्रम में उसके आधार पे ताल जी ने एक कम्प्लीट इंडेक्स बनाया है लोक कलाकारों का इस बढ़ती हुई एक तरह से उमड़ती हुई चेतना की लहर को देख करके हमने ये सोचा कि से एक सेमिनार के लिए समय उचित है सेमिनार अलवर की मौखिक परंपरा पर नहीं क्योंकि अलवर में तो कई सांस्कृतिक क्षेत्र हैं जैसे कि ब्रज मीनावाटी इत्यादि बट केवल मेवात्र के मेवात के क्षेत्र को लेकर के इस सेमिनार में हमारा एक उद्देश्य तो ये है कि हम सिद्धांतिक रूप से जो हमारे कलाकार हैं उनकी चेतना का विकास करें अभी फिलहाल यदि हम देखें तो इनका इनकी जो कला है वो वंशानुगत है और स्वाभाविक है स्पॉन्टेनियस है इंस्टिंक्टिव है लेकिन ये विश्व के संदर्भ में या देश के संदर्भ में या इवन राजस्थान के संदर्भ में इसके महत्व के बारे में इनको इतनी चेतना नहीं है तो इस सेमिनार में हमारा एक उद्देश्य है कि इनकी जो सांस्कृतिक विरासत है इसके स्वरूप को स्वरूप के बारे में इसके दायरे के बारे में और इसको किस तरह से बनाए रखा जा सकते हैं इसके बारे में हम उनको इनसे बातचीत करें एक और उद्देश्य इस सेमिनार का यह है तो यह है कि इस क्षेत्र की अधिक जानकारी हम बुद्धिजीवियों में और अन्य लोगों में बढ़ाएँ यदि हम अभी समकालीन स्थिति देखें तो शहरी क्षेत्रों में हम बंबई की फिल्मी दुनिया या तो दूरदर्शन की दुनिया के बारे में तो बहुत हमें जानकारी है किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में जो मनोरंजन है इसके बारे में हमें बहुत कुछ कम पता है जब हम पहले पहले अलवर में आए तो जैसे भी जैसे जैसे हमारी लोक विरासत के बारे में जानकारी बढ़ी साथ ही साथ हम देखते गए कि कितना लोगों को शहरों में इसके बारे में कितनी कम जानकारी है उदाहरण के लिए अलवर में बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि जो निरासी हैं ये ना केवल कलाकार हैं ना केवल मनोरंजन करते हैं बट और, आ, ये मेवों के इतिहासकार भी हैं इस सेमिनार में जब हमने बात की कि हमको कुछ लेख जो हैं हम फाइल फाइल में रखना आ, चाहते हैं मैंने ये पाया कि बहुत ही कम लोगों ने इसके ऊपर लिखा हुआ है इस क्षेत्र के ऊपर लिखा हुआ है तो इस प्रकार हमारा इस सेमिनार में ये प्रयास रहेगा कि दो कलाकारों को और और कमेंटेटर्स को हम एक फोरम में एक मंच पर लेकर आए और हम चाहते हैं कि हम संवाद भी और प्रदर्शन ये दोनों पहलुओं को हम कंबाइन करें ये केवल के एक टिपिकली एकेडमिक सेमिनार नहीं होगा क्योंकि इसमें साथ ही साथ हम इस बात पर जोर देंगे कि बहुत ही साधारण भाषा का प्रयोग किया जाए एक बात और ध्यान रखने वाली ये है कि क्षेत्र में क्योंकि काम बहुत कम हुआ है ये जो प्रयास है बहुत ही प्रारंभिक है हम केवल शुरुआत कर रहे हैं इससे हो सकता है दिशा निर्देशन भी मिले लोगों को कि जिन क्षेत्रों में वो जाकर के भविष्य में काम कर सकते हैं मुझे आशा है कि इसके परिणामस्वरूप लोग लो जो है अपनी संस्कृति में लोक संस्कृति में अधिक रुचि लेंगे और इसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए लिखने के लिए जो है अधिक कोशिश करेंगे आज शाम के कार्यक्रम में हमारे बीच हैं पद्मश्री कोमल कोठारी जी रूपायन संस्थान जो आपने और आपके कोलीग विजय जी ने स्थापित किया है इन्होंने बहुत ही पथ प्रदर्शक काम किया है फोर्थ फ्लोर के क्षेत्र में ये बहुत ही विचित्र बात है कि कोमल कोमल जी जो है शायद अलवर के बारे में ज़्यादा जानते हैं बनस्पत अलवर के किसी नागरिक की तुलना में कई ऐसे यूनिवर्सिटी में लोग मिलेंगे अध्यापक मिलेंगे जो कि पोकलोर को पोकलोर के उभरते हुए क्षेत्र को सोशल साइंस मानने से इनकार करेंगे सामाजिक विज्ञान इसकी इसको श्रेणी नहीं देंगे किंतु कोमल जी ने एक बहुत ही विशिष्ट दृष्टिकोण को अपनाया है लोक संगीत को उन्होंने एक खिड़की के रूप में मान करके इसके द्वारा इस खिड़की के द्वारा उन्होंने समस्त ग्रामीण जीवन को आ, का विश्व देखने का प्रयास किया है फोकलोर आ, जो कि रूपायण संस्थान का विशेष विषय विशे है इसका विकास पिछले 20-30 सालों में ही हुआ है फोकलोर में हम गाथाएं को पौराणिक कथाओं को कहावतें को किस्सों को आ, नहीं, नहीं, लोग महा लोक महाकाव्यों को गीते गीतों आदि को देते हैं इनका विश्लेषण करके न, ना केवल हमको इनकी संगीत के बारे में जानकारी मिलती है लेकिन एक कम्युनिटी का क्या इतिहास है उसका सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या है सामाजिक आर्थिक ढांचा किस प्रकार का है दो राज्यों के बीच संबंध किस प्रकार के हैं इंटर स्टेट रिलेशन्स क्या हैं और जो राजनीतिक सत्ता का क्या स्वरूप है सामाजिक मूल्य आस्थाएँ इत्यादि क्या है इन सब के बारे बारे के इन सब के बारे में हम हमें जानकारी मिलती है इस प्रकार से फोक एक बहु विभागीय क्षेत्र है जो जिसका सम्मान हिस्ट्री से भी है लिंग्विस्टिक से भी है और सोशल और कल्चरल एंथ्रपोलॉजी से भी है ख़ासतौर से ये पाया गया है कि जिन कम्युनिटीज़ में समुदायों में लिखने की प्रैक्टिस नहीं होती है लिख, लिखना का, का, का प्रश्न नहीं है इन कम्युनिटीज़ में जो है याददाश्त की ताकत बहुत ही अधिक होती है अधिक तीव्र होती है भारत में ये बात सच है कि हम हमारे यहाँ जिसको हम कहते हैं इतिहास लेखन की परंपरा नहीं है जीवन लेखनी की भी अधिक परंपरा नहीं है लेकिन ये बात भी गौर करने लायक है कि यदि हम इनके संगीत को देखें लोक लोक कलाकारों के खासतौर से व्यवसायिक व्यवसायक जो है म्यूजिशंस को देखें जैसे मिरासी और जोगी तो हम देखेंगे कि इनके संगीत में हमको इतिहास भी मिलता है कविता भी मिलती है साहित्य भी मिलती है बहुत आ, सारी चीज़ें मिलती हैं इस प्रकार से क, इस परंपरा के दोनों शैक्षणिक और मनोरंजनात्मक मनो दोनों ही पहलूए पहलू हैं पहलू है। आज शाम को और कल शाम जो है हमको मिरासी और जोगियों गायकीी के विभिन्न प्रकार सुनने को मिलेंगे कल सुबह जो है हम अपनी चर्चा सत्र का प्रारंभ करेंगे ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि कई उत्तम श्रेणी के बुद्धिजीवी हमारे बीच में हैं डॉक्टर निरंजन महावर ऐसे तो अलवर के ही हैं किंतु इनका मुख्य योगदान जो है मध्य प्रदेश की लोक कला से संबंधित है इनको जनजातियों की कला के बारे में ख़ासतौर से बहुत ही अधिक जानकारी है और आप जो है इसके ऊपर इस इस विषय के ऊपर एक छह वॉल्यूम में शायद एक किताब लिखते हैं हमारे बीच कपिल तिवारी जी भी हैं जो कि चौमासा जो, जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस जर्नल है मध्य प्रदेश का इसके एडि एडिटर हैं आज शाम को हमारे बीच में भी हैं डॉक्टर राजेंद्र जोशी जिन्होंने राजस्थान के इतिहास में बहुत इनका बहुत ही अधिक योगदान योग्दा, रहा है इन्होंने क्या किया ठिकानों से बहुत सारे रिकॉर्ड्स को का कलेक्शन किया है एंड और अब ये जो है मौखिक इतिहास पर अपना काम प्रारंभ करने वाले हैं अभी थोड़ी देर में हमारे बीच में आएंगे डॉक्टर मुकुंद दास जो कि एक इंडोलॉजिस्ट हैं और स्वयं शास्त्रीय संगीत में भी जिनकी ट्रेनिंग है और जो कि कल हमको लोक और शास्त्रीय संगीत दोनों के, के संबंध के बारे में भी बताएंगे डॉक्टर जगदीश शर्मा भी हमारे साथ आज हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई से हैं, और जिनका स्पेशलाइजेशन एंशेंट इंडियन हिस्ट्री में है कल तक शायद शायद आज शाम को मुझे आशा कौशल भार्गव भी हमारे बीच में आ जाएंगे कौशल भार्गव को तो सभी कोई सब कोई जानते हैं उनके लिए परिचय की जरूरत नहीं है और अब मैं अनुरोध करूँगी कोमल कठारी जी से जो कि आज शाम के मुख्य वक्ता हैं साधारणतः आप बोलने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है आपस में बैठ के बातचीत करने के हिसाब से लेकिन जब उधर अंधेरा हो और सिर्फ रोशनी उस पर हो तो बोलने में बहुत कठिनाई महसूस होती है लगता है कि मन की बात नहीं कर सकते कंठ तक जो कुछ है वैसी ही बात कुछ कर सकता हूँ कोशिश करूँगा कि मैं अपने मंत्र कौन से सकूँ ये बात थे सही है कि शाही नेता नरेंद्र मोदी जी ने वो एक तरह से बहुत कुछ अनायास था ठीक उतना ही अनायास जैसा शैल बहन ने अभी बताया कि भी एक छोटा सा प्रयास किया था उस छोटे से प्रयास के बाद एक दूसरा प्रयास एक तीसरा प्रयास चौथा प्रयास देश के सिर्फ एक काल का फर्क है कि हम लोगों ने जिस दिन सोचा था कि इस तरह का कुछ काम करें उस वक्त उस कावरे के प्रति कोई विशिष्ट चेतना नहीं थी आज हमारे सामने एक ऐसा समाज है कि जो लोग जीवन की इस सांस्कृतिक धारा के प्रति सजग बनी है सजग बनके के उसने कुछ फायदा पहुंचाया या नहीं पहुंचाया प्रश्न बिल्कुल एक दूसरा है लेकिन हमको लगता है कि एक सजगता इसमें पैदा हुई हम लोग इस विषय पे बहुत अनायास पहुंचे ये मैं छोटी सी बात आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि हमको अपने प्रारंभिक कार्य के दौरान के अंदर कभी भी इससे भयपीत नहीं होना चाहिए कि आ, हम बहुत ही प्रारंभिक केंद्र हैं उस दृष्टि से हमने संत रेप में अखबार निकाला था रेना के नाम से बीजदान जी और हम दोनों संपादक थे उसके एक मासिक पत्र था उसमें हम लोगों ने यह तय किया था कि एक लोग एक गीत एक प्रश्न पर छापा कर दिया बस और गीत भी हमने एकत्रित एक, एक, एक महीने में एक ही लोकगीत इकट्ठा करते थे शुरू शुरू में हमारे लोग जो संपर्क आए जिनको उनको अच्छा लगा कि गीत अच्छे हैं और वो लंगा जाति के लोग थे जोधपुर के अंदर रहते थे लेकिन डरते थे किसी के यहाँ पे आने जाने के सिलसिले के अंदर हम उनको एक गीत लिखाने का चार देते थे और तो एक दिन एक बार तो आ गए दूसरी बार उन्होंने उन आने से मना कर दिया तब वह जिस वो रहते थे वहाँ पुलिस थाना था वहाँ पे थानेदार हमारे जान पहचान कर तो उससे काफी तुम जबरदस्ती है जो इनको एक महीने में एक गीत लिखा में उनको क्या तकलीफ है और थानेदार के मार्फत हम उन आदमी को बुलाते थे ये मैं आपको की बात बताता हूँ लेकिन एक गीत छापना बाकी हमारा कार्य साहित्य था उसी दौरान के अंदर हमने इसी प्रेरणा के जरिए अनुवाद नारायण सिंह की पार्टी वाला वो छापा और एक हमने विशेषाक प्रेमचंद्र के पात्र के ऊपर और उसके बाद में हमारी क्षमता समाप्त हो गई और अखबार वो आगे नहीं चल सका एक साल भर करीब चल के उस अखबार से हम लोग मुक्त हो गए फिर हमारे पास वापस उससे समुद्रित काम नहीं रहा। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि विजय गांधी और हम राजस्थानी भाषा को लेकर के बहुत उद्वेलित थे और उसके अंदर बहुत सारा काम करना चाहते थे तो उसके अंदर हमको ये पता लगा कि नया गद्य सृजित नहीं हो रहा है अब उसके सामने हमारे साथ दो समस्या थी तो उसका आधार क्या हो? एक इसका उपयोग नहीं हो सकता तो भाई बोलचाल की भाषा लाए कहा तो लोक कथाओं का संग्रह करें तो ये सन अट्ठावन उन्सठ तक की बात हुई तो भाई लोक कथाओं का अगर संग्रह करें तो अपन अगर लोक साहित्य में काम करना चाहते हैं तो शहर में रह करके नहीं कर सके गांव चले चले तो बिजदान जी का गांव बोरंदा ये उसी गांव के रहने वाले थे मैं मेरा जन्म जोधपुर में हुआ जोधपुर मेरा घर था तो मेरा तो उस ढंग से कोई काम था नहीं बिजदान जी का एक गांव था इस गांव ने कुछ आर्थिक रूप से तरक्की की थी एग्रीकल्चर के अंदर और वहाँ पानी बहुत हो गया था तो के जो सरपंच थे वो थोड़े सजग थे उन्होंने कहा गाँव में इतना पानी आ गया है और इसकी वजह से एग्रीकल्चर के अंदर बहुत बड़ा तूफान जैसा खड़ा हो जाएगा कुछ ही समय के अंदर और पानी और ज़मीन जब साथ मिलेगी तो यहाँ पे इंसानियत खत्म हो जाएगी और यहाँ पे क्राइम फंपेगा तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि आप लोग यहाँ पे भी कुछ कमाते तो हो नहीं हम हमारे दोनों को तनखा वन से कुछ नहीं मिलती थी घर पे ही वो तक खाना खा था लेते था। कमाई कुछ नहीं थी नहीं तुम्हारे तुम्हारे दोनों के कुछ कमाई के लिए भी नहीं है साथ ही क्लासेज चला लेना सौ रुपये महीना हम दे देंगे रहने की जगह दे देंगे और खाना किसी के यहाँ खा लेना इस शर्तों के ऊपर हम गाँव चलेंगे गाँव के अंदर जाकर के देखेंगे क्या होता है ये हमारा एक था हमने लोक भाषाओं पर सबसे पहले शुरू शुरू के अंदर हमारा राजस्थानी भाषा को लेकर के उसके साथ जो समस्याएं थी वो जुड़ी रही लोक भाषा से उसका संबंध जुड़ा रहा और कथाओं के संकलन के अंदर हमारे सामने ये दृष्टिकोण था कि भी हम कथाओं को संकलित करेंगे उस तो पास टेप रिकॉर्डर वगैरह कुछ नहीं था कागज और पेंसिल इसके अतिरिक्त हमारे पास कोई साधन नहीं था तो हम कथाओं के नोट्स वगैरह लिख लेते और उसके आधार के ऊपर काम करते अब उसमें गांव के बाहर जाने की भी स्थिति नहीं थी तो हमने कहा चलो एक प्रोजेक्ट ये बनाओ कि हमारे गांव के अंदर उस वक्त पॉपुलेशन थी तीन हज़ार तो ये तय किया कि अपने को इस गांव की जो भी लोक साहित्यिक सामग्री है उसको सेचूरेट करो अपना एक वक्त ऐसा आ जाना चाहिए कि यहाँ पे कोई गीत ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये हमारे संग्रह में नहीं है कोई कहावत ऐसी नहीं होनी चाहिए कोई पहली ऐसी नहीं होनी तो शुरू हमने इस काम को आसान समझा लेकिन ये हमारे लिए बहुत एक दूभर स्थिति बन गई और आज की तारीख तक हमारे पास करीब एक गांव से बीस हजार कथाओं का संकुलन है जिसके अंदर की एक ही कथा के वेरिएशन्स को हम नहीं गिनते हैं सत्रह हज़ार के करीब गीत हैं बारह तेरह हज़ार के करीब प्रोवर्ब्स हैं जो सिर्फ किसी एक गांव से एकत्रित एक किए दूसरी जगह से कहीं जगह एकत्रित किए गए नहीं हैं और अब भी हम आपको ये कह है सकते हैं कि इसी एक गांव के अंदर हमको अभी नई नई नई मिलती चली जाती है गीत मिलते चले जाते हैं परवेलियाँ मिलती चली जाती हैं और लगता है कि कोई ये अंतहीन सी चीज़ है लेकिन मुरुंदा गांव इस मामले में कोई विशिष्ट हो ये बात भी नहीं है क्योंकि धीरे धीरे हमको ये भी परिभाषित करना पड़ा तो भाई गाँव क्या है हमने देखा कि जितनी बहुए हैं जो तो के अंदर आती हैं तो कोई विकानेत है कोई तो शेखावाटी से तो कोई एल्बर है तो कोई बाडमेर तो तो से है ये जो औरतें वहाँ आ कर पहुँचती हैं ये बहुत सारी चीज़ें लेकर जाती हैं इसके अलावा हमने देखा गांव के अंदर तालबे लिया आया घटी वाला जो भी आया, भी आया आ, कभी कोई आया कभी कोई आया कोई अकाल की वजह से वहाँ आकर के छः महीने आकर के बैठा रह गया इस किस्म के आदमी जो निरंतर वहाँ पे पहुँचते रहते वो भी गाँव का भाग होते और अपने किसी किसी रूप में किसी न किसी चीज़ को वहाँ छोड़ देते और इस दृष्टि से गोरंदा से जो संकलित हमारे पास सामग्री है वो निश्चित रूप से हमने गोरंदा के भौगोलिक दायरे में जरूर एकत्रित की लेकिन वह वस्तु तो हमारे संपूर्ण राजस्थान की और संपूर्ण भारत की गो की कोई विशिष्टता नहीं है ये हमको बहुत बात अच्छी तरह से समझ में आई लेकिन गाँव में रहने से हमको जो सबसे बड़ा लाभ हुआ वो लाभ ये हुआ कि जिस किसी चीज को हम समझना चाहते थे उसके अंतरंग तक जाने की क्षमता हम लोगों में पैदा हो होगी गोरुंदा गांव में अड़तालीस जातिया है। जात हैं जात के हिसाब से देखते जाट है राजपूत है भांबी है नट हैं तो किसी के एक परिवार है किसी के दो परिवार है किसी के छह परिवार है किसी के साठ परिवार है किसी के सत्तर परिवार हैं इस किस्म से वो एक आबादी बनी हुई है तो हम विवाह के रीति रिवाजों को देखना चाहते थे बच्चे जन् के जन्म के रीति रिवाजों को अगर देखना चाहते थे मृत्यु के संस्कारों को चीजों को हम देखना चाहते थे तो हमको वहाँ पर सबसे बड़ी ये थी कि जो कुछ हो रहा है उस सबको इंटीमेटली एक पर्सनल पार्टिसिपेशन के लेवल के ऊपर क्योंकि गाँव में हम रहते थे, थे छोटा सा छोटा गांव होने की वजह से क्या घरे के साथ निकट के संपर्क होते थे किसी भी ग्रुप घर में मर गया तो वो हमारा पार्टिसिपेशन उसके साथ उस किस्म का होता था नतीजा ये कि हमारे पास जो सूचनाएँ आती थी या सूचनाएँ जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते थे वो हमारे पास उस ढंग से आती थी इसी दौरान हमने देखा कि बहुत सारी घुमक जाती है जो नॉमेड ग्रुप हमारे यहाँ पे आते जाते हैं तो उसके बारे में हमने देखा कि गांव में बड़ा रेजिस्टेंस है गांव के लोग तीन चार दिन वो रहे नहीं और उसके बाद में गांव के लोग इन्हें झगड़ा करना शुरू कर देते इनको तो निकालो निकालो तुम आगे, तुम आगे जाओ तुम आगे जाओ इस तरह से करके चलता रहता था हमको लगता था कि जो घुमाकर लोग हैं इनकी ज़िंदगी से हमको बहुत कुछ जानकारी लेनी चाहिए इनसे हमको सीखना चाहिए लेकिन गाँव वाले लोग उनको ठहरने नहीं देते थे तब हमने एक काल परिवार को इस दृष्टि से अध्ययन करने के लिए कि इनको कभी हम कोई सवाल नहीं पूछेंगे कि तुम क्या खाते हो क्या पीते हो कैसे रहते हो कैसे डेरा बनाते हो सुबह क्या करते हो दोपहर को क्या करते हो शाम को क्या करते हो शिकार क्या करते हो हम ये हम यह तय कर लिया कि इनसे कोई भी तरह का प्रश्न जो हमारे अध्ययन का भाग होगा वो इनसे नहीं करेंगे अपने काम से फिर गए उनका एक मुखिया था गुलाब नाग करके उसकी डेथ वो मर गया चार पाँच साल हुए उससे हमने कहा कि भाई गुलाबनाथ तुम हमारी जो दुकान संस्थान जो बना हुआ है तुम बूढ़े भी हो गए हो वो कारगिलियों का पंच भी था बूढ़े भी हो गए तुम्हारे दिल तो पर आना जाना भी मुश्किल है तो तुम हमारे यहीं पे कोने के अंदर बहुत बड़ी जमीन है करीब अस्सी बीघा करीब मैं इसी कर कोने के अंदर तुम रहो तो ठीक नहीं रहेगा क्या उसके किसी किसी हिसाब से दिमाग भी सच कि भाई यहाँ रह जाए तो कोई नहीं है तो उसने वहाँ अपना डेरा डाल दिया चूँकि वो पंच था इसलिए रोज़ करीब करीब पाँच छः दस परिवार वहाँ पे उसके पीछे आते रहते सबेरे हम चले गए कभी दोपहर को चले गए कभी रात को चले गए कोई भी हमारा ऑफिस का चला गया गांव के लोगों को हमने कह दिया भाई कि तुम्हारे यहाँ पे गुलाबनाथ या लिया के जो कुछ कहे जो कुछ करे वो हमको बता दें हमारे दफ्तर में सब लोगों से कह दिए लेकिन जब जाओ जब उस वहाँ पर क्या हो रहा था ये देख के आ देख के आकर के लिख कर कागज के ऊपर लिख के डाल दो ये हो रहा था इस तरह से करके वो हमारे साथ तीन साल रहा और तीन साल के दौरान के अंदर हम काल भी कालम की जिंदगी को हमने इस ढंग से समझने की कोशिश की और जैसे हमारे पास गुलाब नाग पंच था तो इनकी पंचायतें होती थी तो ये पंचायतें हमारी संस्था के अहाते के बाहर करते थे हमने देखा कि पता लगा जब उनका कहा कि बुला पंचायत यही करो पंखे भी हैं बड़ा कॉल भी है उसके अंदर बैठ जाए करो तो उनका था कर लेंगे अब हमने उनकी में की जो परिस्थिति देखी वो परिस्थिति ये थी कि उन्होंने हमारे इंस्टीट्यूशन के अंदर अलग अलग दिशाओं के अंदर पेड़ नियुक्त कर दिए जो करीब करीब सौ गज दूर थे कि जो भी उस आदमी उस पंचायत के अंदर आएगा अपना जूता लाठी चाकू कोई भी चीज अपने शरीर और कवस्तर के अलावा उसके पास होगी उसको वहां डाल देगा। उसके बाद में वो पंचायत में आएगा पाँच पाँच सौ आदमियों की पंचायत है मैंने पाद की देखी उन पाँच सौ आदमियों की पंचायत के अंदर दो जनों में जो झगड़ा होता था तो वो अपना पंच लाते थे वो अपना पंचते थे लेकिन जो पंच वो लेके आते थे ये आवश्यक नहीं है कि जैसे आज वकील के पास ब्रीफ है वैसा ब्रीफ उसको किसी केस का है ये नहीं है वो पंच होता था लेकिन वो दोनों ही पक्षों का पंच होता था लाया एक की तरफ से जाया था वहां पे पंच होने के बाद के अंदर 500 आदमी एक विवाद के अंदर भाग ले रहे हैं लेकिन उसका फायदा ये था कि मैंने जब अपना आर्ग्यूमेंट कर दिया तो मेरे आर्ग्यूमेंट के बाद के अंदर मैं नियुक्त करूंगा ये अब जोशी जी बोलेंगे और सिवा जोशी जी के कि किसी को हक नहीं है कि तो उसके अंदर बोलते जोशी जी जब अपनी बात खत्म करेंगे तो वो कह देंगे जी बोलेंगे। किसी को जो आदमी बोलने वाला है पहला आदमी वही आदमी नियुक्त करेगा उसी हिसाब से आगे स्थिति चलेगी अपने न्याय तक पहुंचने की दृष्टि से संपूर्ण पंचायत के अंदर मात्र कथाओं का उपयोग होता या प्रेसिडेंट का उपयोग होता कि पहले वैसी घटना हुई उस घटना के अंदर ये, ये हुआ ये हुआ ये हुआ या तो वही उदाहरण है और या मात्र लोक कथाएं हैं कि जिनके माध्यम से केवल एक एबस्ट्रैक्ट मैसेज दिया जा सकता है कि इसका तथ्य ये है ये जितनी पंचायतें हमारे पास हमारी यहां पे उन पंचायतों के अंदर दोनों जो ग्रुप्स थे वो वो पैसों से, ले से वो पैसा अस्सी हजार रुपए तक होता वो पैसा अपने पास नहीं रखते थे हमारे ऑफिस के अंदर जो अलमारी वगैरह होती थी तो वो कहते थे आपके पास रख इसलिए हमको पता पड़ता था कि इतना पैसा लेकर के दोनों से जो ग्रुप थे, दोनों इतना पैसा लेकर के के थे। फिर समस्या थी कि इन लोगों पास इतना कैश प्रश्न है हम लोग चूंकि एक ही गाँव के अंदर बैठे हुए अपने आप को करीब सभी दूसरे क्षेत्रों से काट पीट के रखे हुए हैं और ये कार्य करने की हमारी पद्धति हम जिस तरह से जिस स्थिति के अंदर हैं उसके अंदर हम ये कार्य विधि तैयार कर सकें लेकिन मात्र यही कार्य विधि हो सकती हो ये मैं इसके जरिए से नहीं कहना चाहता हूं लेकिन ये बात सही है कि लोक जीवन के अध्ययन में जिस सबसे बड़ी से बड़ी बात को हमने समझा वो ये समझा कि हमको ज्ञान देने वाला आदमी है जो गा बजा रहा है या जो कारिया है जिसने हमको जबान से कुछ नहीं बताया लेकिन जो हमने हमारे पास जो ज्ञान पहुंचा है वो ज्ञान इन लोगों के माध्यम से पहुंचा, है आया हम इनसे जो ज्ञान ग्रहण करते हैं वो इनको गुरु मानने को तैयार है या नहीं इनके चरणों में बैठ के सीखने को तैयार नहीं हमने इतने सालों के काम की बात करने के बाद एक बात सीखी अब मैं चाहे किसी भी लोग गायक के साथ बैठता हूँ या किसी लोग कथाकार के साथ बैठता हूँ लोग गाथाकार के साथ बैठता हूं तो मैं ये मान के चलता हूं कि मैं इसके चरणों में बैठा हूं ये मुझको ज्ञान देने वाला है ये जो ज्ञान देता है वही श्रेष्ठतम मेरे ज्ञान का है। तो हुआ, ये आपका मुख्य लक्ष्य रहता है जब आप किसी किस्म के प्रदर्शनात्मक काम को लोगों के सामने लेकर आते थे कौन कहाँ बैठ जाए नहीं बैठ जाए सबको तो पानी पी लिया नहीं तो पी लिया, ये सारी व्यवस्था अपने जा बिछा से से दी नहीं कर दी ये सारी व्यवस्थाओं के अंदर आपको उलझना पड़ता था अपने ये तय कर दिया था प्रदर्शन खिला हम नहीं जाएंगे और हम नहीं गए लेकिन अब नहीं जाए तब इनके लिए हम मददगार कैसे उठाते हैं तो सर मुझे सिर्फ़ एक मौका मिला सन तिहत्तर के बाद कि हमारे साथ बहुत प्रारंभिक स्थिति से विदेश के बहुत सारे स्कॉलर्स काम करते हैं फ्रांस से हमारे साथ काम करते रहे हॉलैंड से ट्रॉपिकल म्यूजियम से लोग हमारे साथ काम करते रहे लॉस एंजेल से करते रहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से करते रहे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से करते रहे ये लोग हमारे साथ निरंतर काम करते थे तो प्रारंभ से ही हमने उस वक्त कोई बहुत सोचा समझा नहीं था लेकिन तो भी पता नहीं किसी तरह से सूझ गया था या क्या था ये तो ये हमने एक नियम बना दिया था कि हमारे साथ जो भी काम करेगा तो उसके साथ हमने ये कर दिया था कि जितना रिकॉर्डिंग तुम करोगे उसकी फर्स्ट जेनरेशन कॉपी अपने टेप पे हमको करके देनी पड़ेगी जितनी फोटो खेचोग दो फोटो खेचोगे एक निगेटिव हमारे पास एक निगेटिव तुम्हारे पास तुम उस काम को जिस तरह से उपयोग में ले सकोगे उसी तरह से हम उपयोग में ले सकेंगे तुम कोई भी प्रकाशन करोगे कोई भी प्रदर्शन करोगे कुछ भी करना पड़ेगा तुमको ये देखना पड़ेगा कि संस्थान के सहयोग से किया वर्णा में कहा राजस्थान पड़ा आप पधारो मर्जी आज काम करो हमारे साथ काम करने की जरूरत थी सब लोगों ने हमारे साथ काम किया और वही नहीं जो सन तिहत्तर में काम करते थे वो आज भी हमारे साथ काम कर रहे हैं सन छियासी में भी काम कर रहे हैं निरंतर आते जाते रहते हैं और उन लोगों की हमको बहुत अधिक मदद रही वे लोग विदेशों के अंदर कार्यक्रम बनाते रहे और उन लोगों के माध्यम से राजस्थान के क्षेत्र के अंदर पश्चिमी राजस्थान में जहाँ मैं काम करता हूँ उनके अनेक कार्यक्रम फ्रांस में हुए हॉलैंड में हुए जर्मनी में हुए इंग्लैंड में हुए अमेरिका में हुए और वो पूरे के पूरे स्पॉन्सर्ड उन्हीं लोगों के द्वारा थे धीरे धीरे जब इनका वहाँ आने जाना बढ़ गया तब यहाँ से आईसीसीआर ने भी इसमें इंटरेस्ट देना शुरू किया था हम अप्रदर्शनात्मक रूप से ये कार्य जरूर कर रहे हैं विदेशों के अंदर जो आने जाने का काम है उस काम के अंदर हम जरूर इनको ले जाते हैं उसमें इसलिए ले जाते हैं कि ये अपने आप से ये काम नहीं कर सकते पासपोर्ट भी बना सकते लिखा पढ़ी नहीं कर सकते ऐसे लोगों से संपर्क नहीं रह सकते वहां चले जाएं तो रहने खाने का काम नहीं कर सकते कौन सा प्रोग्राम दे दें नहीं दे दें इस प्रोग्राम को वो नहीं जानते चूंकि जो काम वो नहीं कर सकते हैं वो काम हम कर सकते हैं और उसके जरिए से हम गुरु दक्षिणा के रूप में उनको कुछ दे सकते हैं इसलिए हम ये काम करते हैं और जिस दिन हमको ये लगेगा कि हम ये कार्य हमारा इस सीमा को छोड़ छूट छोड़, छोड़ रहा है उसी दिन हम इस काम को भी बंद कर देंगे अगर हमारे पास और किसी प्रकार से और कोई तरह की प्रस्तावित चीजें पैदा होंगी तो अलवर क्षेत्र में या कोटा के क्षेत्र में या उदयपुर के क्षेत्र में हम सभी क्षेत्रों के अंदर काम करते हैं अपनी उसकी जानकारी का आधार गहराई का आधार इनडेप्थ जाने का काम तो हम जो अपने क्षेत्र के अंदर वहाँ पे करते हैं उसके आधार पर फिर हम दूसरी जगह जाकर के हमको काम करने में बहुत सुविधा मिल जाती है क्योंकि हमको मालूम होता है कि उसका सोशल फिनोमिना क्या है वो सामाजिक फिनोमिना क्या है और वो सामाजिक फिनमिना के बाहर व्यक्ति का व्यवहार नहीं हो सकता है और उसके बारे में हमको कौन कौन सी सूचना है किस रूप से एकत्रित करनी है ये हमारे लिए आसान हो जाता है लेकिन करते हम सब क्षेत्रों के अंदर और सभी जगह हम कोशिश ये करते हैं कि जो स्थानीय लोग हैं जिनको भी इस कार्य के अंदर रुचि है उनकी मदद से करें उस मदद का हमको लाभ है कि हम नए सिरे से किसी क्षेत्र में जा के कुछ नहीं कर पाते वहाँ के लोग जो है अगर उन चीज़ों को समझ के हमारे साथ अगर जुड़ सकते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जिन क्षेत्रों के बहुत निकट हम नहीं हैं वहाँ पे हम केवल सतह ही काम कर सकते हैं इंटरनेट काम हमारा कभी भी खड़ा नहीं हो सकता जब तक हमारे पास इतने ही साधन न हों के उस जगह पर भी जा हम लंबे अरसे तक रह करके कार्य को कर सकें इसी दृष्टि से अलवर भी हम चार साल पहले पहुँचे और चार साल पहले हमको ने बहुत ज़बरदस्त मदद करी और उनकी वजह से हम जोगी और निराशियों के संपर्क में आए साथ ही साथ हम जो यहाँ पे बम की जो चीज़ें हैं उस चीज़ों को भी देखा उस दौरान पे हमको मीणों की गीतों को सुनने का भी मौका मिला आपके अलगुज़ा पीढ़ी भीड़ जो मशक है उसको भी जानने का हमको मौक़ा मिला और उसके बाद में हम लोगों ने हम अपने कार्यक्रम में ये भी रखते हैं बात वो भी आपके लिए उपयोगी होगी जब हमारा अपना अनुभव है कि हम क्षेत्र में जाते हैं वो एक सर्वेक्षण जैसा करके आते हैं वहाँ जा के देख के आए कहाँ क्या है क्या है क्या, है, क्या है, नहीं उसके बाद में उन लोगों को हम हमारे बुलाते हैं बोरुदा बुलाते हैं या जोधपुर बुलाते यहाँ पे एक कार्य पद्धति का प्रश्न होता है कि जब हम किसी के गांव में पहुँचते हैं तो हमारे ये पैंट होता है आपके पास पैसा देने के लिए होता है गाड़ी होता है थे कॉर्डर होता है कैमरा होता है तो आपकी जब गांव में जाते हैं तो आपकी स्थिति बड़ी फर्क किस्म की होती है और लोग जो आपसे बातचीत करते हैं उसके अंदर इंटीमेसी पैदा नहीं होती हम सामान्यतया ये करते हैं कि लोगों को गांवों से पहचान करके हम उनको अपने यहाँ बुलाते हैं दो दिन तीन दिन हम उनसे कोई रिकॉर्डिंग नहीं करते है। लेकिन हम ये करते हैं कि जहाँ हम खाना खा रहे हैं वहीं वो खाना खाएँ जहाँ हम सो रहे हैं जिस तरह की बिस्तर पर सो रहे हैं उसी तरह की बिस्तर पे वो सोएँ जहाँ से हम पानी पी रहे हैं वहीं से वो पानी पिए और दो दिन और तीन दिन के अंदर अंदर उस आदमी की हम ये हालत कर देना चाहते हैं कि वो हमको अपने बराबरी का समझे अपने से पृथक न समझे, उसके घर भीड़ की बात हमारे घर की बात ये सब चीजें जिस दिन वो जानने लग जाता है और समझने लग जाता है और उसको कुछ कुछ आभास ये हो जाता है कि हम आखिर कर क्या रहे हैं, वो क्यों करना चाहते हैं ये सब कुछ तब हम पहली बार माइक्रोफोन उसके सामने रखते हैं तब तक तो हम माइक्रोफोन उसके सामने नहीं आते वो इंटरनलाइज होकर जवाब देगा वो सीधा जवाब हमको नहीं दे सकता जिस चीज का वो खुद अनुभूत है जो जिसको खुद उसने अनुभव किया है बावजूद उसके उस अनुभव को वो कभी उसने शब्दों के अंदर कहा नहीं है इसलिए वो सीधा उसका जवाब नहीं दे सकता लेकिन ऐसी जब परिस्थिति हो है तब उसके बाद के अंदर वो आदमी हमको प्रश्नों का जवाब सहज रूप से नहीं दे सकता है उसको दो मिनट एक मिनट सोच के झिझक के जवाब देना पड़ता है जब उसकी ये स्थिति हो है उसके बाद में हम उसकी संभाल उसके बाद में उसके साथ काम करते हैं इसके बाद अभी पिछले हफ्ते के अंदर हम लोग लोक गाथाओं पर विशेष करके काम कर रहे हैं लोक गाथाओं पर हम इसी पहुंचे कि एक आदमी पंडून पर खड़ा ही देती है इन लो लोगों ने गाया तो कुल मिला रिकॉर्डिंग 18 घंटे का है कितने घंटे का 16-17 घंटे का रिकॉर्डिंग है अंदाज ये होता है हमारा कि एक घंटे का रिकॉर्डिंग जब हमारे पास होता है तो चार घंटे उस पर काम करना पड़ता है चार घंटे आप जब एक साथ बैठें तो आप एक घंटे का रिकॉर्डिंग कर सकते हैं ये वक्त का अंदाज़ हमारा रहता है क्योंकि तो कोई को, को, को बीड़ी पीता है कभी कोई चाय पीता है कुछ थक जाता है कभी गला जवाब दे जाता है कभी कुछ होता है इस तरह से करते कराते आज ही कल्लू जी के भाई हैं श्री मोहम्मद ये तुलड़ा के हैं श्री छोटे खां खारेड़ा जो मालाखेड़ा के पास है उसके बुज़ुर्ग कलाकार श्री नूर मोहम्मद बिल्टन ये आज के हमारे कलाकार हैं और श्री चिरंजी लाल जी निरासी जो मोजपुर से आए हैं अब मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वे निराशियों के बारे में आपको जानकारी देंगे ये खुद निरासी हैं शैल, अरविंद जी जोशी जी महावर साहब एंड कमल कोठारी जी, भाई बहन, मैं आपको उस जाति के बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहता हूं, जो एक मुसलमान समुदाय में अपना बहुत ही बढ़िया और बहुत ही रोचक स्थान और वो गायन में हिस्सा लेती हैं। यह कौम कहाँ से आई कैसे आई कब आई और क्यों आई इसमें जो सबसे पहली जो तबारीख मिलती है को मिलती है कि ये कौम अरब की पैदाइश है वहाँ चार खलीफे या चार भाई थे जिनमें एक छोटा भाई अफाइज था जिसका नाम मीर मलायक था उस मीर मलायक को उन लोगों ने कहा कि इसके पास न रोजी है न इसके पास कोई धंधा है तो उन्होंने बीवी फात्मा का जब निकाह हुआ उस वक्त नेक लगा सगाई से और उसकी संतान तक की नेक जो इस कौम को दी, ये कौम आगे जैसे जैसे इनने तरक्की की इनके पैदाइश बढ़ी और हिंदुस्तान में इस कौम का अरब लोगों के साथ आना हुआ तो ये के संग आई तो यहाँ सबसे पहले मीर मलायक साहब आए जिसकी ये हम हैं। तो इन लोगों ने आने के बाद अपना धंधा शुरू किया और यूं कहते हैं कि वेद जो है। उस का शाम वेद का कहीं राय कहा जाता है और इन्होंने अपने जितने भी भाषण कविता दस दुहे लिखे उनमें बड़ा जोश और खरगोश है बहुत पुरानी है इन्होंने जैसे कहा है कि बिस्मिल्लाह है आयत पढ़ने में किफायत लाहौल बिला की शमशेर सैतान आता नहेल कलमा है दिन की दाल कैसे जड़ेंगे बाल गोजक से बचाएगा अल्लाह मुख से कहो कोहोलासूल उसी के साथ इन्होंने गुरु की जो महिमा की है कि उमंग दल बदल शाम घटा उमंग दलबादल शाम घटा ज्ञान के बान समारो जी और वो कजली बन से हाथी सूटा ले जी, सुख एक दुख मेर सुमेर ये जी, अब कहे गुरु और सुनो बालिका जीती बाजी मत हारो जी तो ये रण में लड़ाई में जंग में लड़ाई जंग गोद करवाते थे, थे अपने विद्वान का कि आप हारी मत हिम्मत राखिये इस कौम ने यहाँ मेो को मेो से ही क्या है कि जो इन्होंने इनको दान दिया है इन्होने जाचा है जगमाल पंवार को जिसने शीस दान दिया इनोंने उसे शीश माना, शीश दिया जगदेव दान दे बहुत से आया धार हुआ दातारूढ़ मोती का नायक तो ये कौम बड़ी अटपटी कौम है नए गर्मी की रूप में बाजरा की बाल दान में मांगी दातार वो है कि उसने बाजरा की बाल भी थी। और मेव के बारे में इन्होंने हक अदा कर दी है आपके पास में, में एक साड़ोली गांव है एक मंदू नाम का मे हुआ है हमारा बहुत अभी उनका इंतकाल हुआ पलटू राय ने लिखा है उसके बारे में कि संबंध समंदोलिया जादू सबरी छात को पलटू राय कीरत करे सूर्य को मिरो प्रभात को उसको सूर्य तक की उपाधि दिए परंतु हमारा जो साहित्य है हम तक ही सीमित है या मेरो तक सीमित है मुझे बहुत खुशी है कि हमारे लोक कलाकार अब्दुल भाई कल्लू दीक्षित जी कोठारी जी के प्रयासों से आगे इन लोगों को बताया हमारी कॉम्युनिटी बहुत खुश है हमने जस और दुहे इस रूप में कथे हैं इस रूप में गाये हैं कि समझने में तो कुछ नहीं है पर उनके भाव वियों कौम है बहुत ही कम पढ़े लिखी, तो लिखी है तो बहुत पढ़े लिखे हो गए और हमारे भी कौम बहुत ही कम पढ़े लिखी ये तो अभी बोलते हैं कि इन लोगों की जो मेमोरी है स्मरण शक्ति है वो तीज है तो मैं इस कौम के बारे में एक बात और है कि ये जो कौम है इसके पास साहित्य कला के साथ साथ अपना कुछ और भी स्थान है जैसे कि आप बैठे हैं तो अभी हमारे कल्लू आप लोगों के बारे में कट के सकते हैं कि ये ये ये क्या है है कुछ नहीं केवल भगवती हमारे यहां जातिवाद को नहीं मानती को ये हिंदू को भी उतना स्थान है मरदाना नाम का वीरासी था जो गुरु नानक देव के संगत था मजरूल साहब थे जिन्होंने उस वक्त जिस वक्त हुमायूं आया तो वो उसके साथ आया था अकबर बादशाह के साथ भी मीरासी था तो जितने भी कोठारी जी बोले कि ये कौन